भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ द्वितोध्याय हिरण्याक्ष का वध होने पर हण्यकशिपू का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना नारदुआच भ्रातर एवं विनिहते हरिना क्रोलमूर्ति हिरण्यकशिपूराज पर्यतप्य दृशाशुचा नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जब भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्य कश्यपू से जल भून गया और शोक से संतप्त हो उठा आह चेदमृषा घूर्ण संदोलो जलद्याम चक्ष निरीक्षण धुम्रम बरम वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होट चबाने लगा क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धुमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा करालुष्प्रेक्ष भ्रुगटी मुख सोलम उद्यम्य सदसी दान वाह्रवीत भो भो दान दया मूर्ध नमुचेपाक उसमें विकराल दाढ़ो आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा न जाता था भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा त्रयक्ष, संबर सतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा दैत्यों और दानवों तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं वैसे करो सपत्घात क्षुदयता हरिणाम ना या, है। ज्ञात कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है तथापि दौड़ धूप और अन्य करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है घृणोर्मा जावनोक जंत भजमान सेवा यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था परंतु अब माया से वराह आदि है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है उसका चित्त स्थिर नहीं है मच्छोड़ा भिन्नग्रीवस्णारुधरे नई रुधिर प्रियम तर्पय से मे ग्य अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी तस्टे हिते नष्टे कृत्रमूल वनस्पत उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है तावध्याप्र छ्र समेताध्व तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिध इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है वहां जो लोग तपस्या यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रहे हो उन सबको मार डालो विष्णु द्विजय क्रिया मूलो यज्ञो धर्मया पुमान देवर से पितृभूता नाम धर्म विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है यत्र तम तम जनपद जात संदीपयत जहां जहां ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन उन देशों में तुम लोग जाओ उन्हें जला दो उजाड़ डालो निर्देशाम आदाय सिरसादिताह तथा प्रजा कदनं, विदधो कदन प्रिया दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं दैत्य राज हिरण्य कश्यपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे पुरग्राम व्रजोद्यान खेत्रा राम करान खेत खरवट घोषाश दो पतनाल च उन्होंने नगर गांव, गांवों के रहने के स्थान बगीचे खेत टहलने के स्थान ऋषियों के आश्रम रत्न आदि की खाने किसानों की बस्तियां तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र बड़े बड़े नगर चला डाले प्रजा नाम जड़तोल मुकै कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल पर और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए एवं परित इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे हरण्यकशिपुर्भ्रात संपरे तुखिता दीने भ्रातृपुत्र शकुनि संबरम धृष्ट भूतसन्तापनमुक कालनाभम महानाभम हरिश्श्रोथोत्चम भाई की मृत्यु से हिण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली तब शकुनि, शांबर, धृष्ट भूत संतापन वृक कालनाभ महानाभ हरिश्म और उत्क अपने इन भतीजों को सांत्वना दी तन्मातरम ऋषा भानुम दि चनि गिरा शक्षणया देश कालज्ञा महाजनेश्वर उनकी माता ऋषा को और अपनी माता दिति को देशकाल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, कहापुर ने कहा मेरी प्यारी माँ बहु और पुत्रों तुम्हें वीर हृणाक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनी होती है भूता नाम संवासम प्रपायामी सुब्रते दैवे नैकत्रीता उन्नीता नाम स्वकर्म भी देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है वैसे ही अपने कर्मों के फेरते मिलते और बिछुड़ते हैं नित्य आत्मा शुद्ध सर्वग सर्वविथ पर धत्ते साबात मन हो लिंगमाय सृजन वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ और देह इंद्रि आदि से पृथक है वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीरों को स्वीकार करते हैं यथा भता प्रचलता तर्विचला चक्षुषा भ्राम्यमाणे न दृश्यते चलती वूम एवं गुण भ्राम्यमाणे मन सेलह पुमातीम्यता भज्जे या लिंगो, लिंगो भाल। जैसे हिलते हिलते हुए पानी के के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्वकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है उसका स्थूल और सुक्ष शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है फिर भी वह संबंध ही सजान पड़ता है ऐसा आत्मा यलिंगे प्रिया विपर्या कर्म संस्त सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछोड़ना होता है इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है संभव विनाश्च विविध स्मृत अविवेक चिंता चिवेका स्मृतिरव जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक अविवेक चिंता और विवेक की विस्मृति सबका कारण यह अज्ञान ही है अत्याप्योदाहम मितिहा पुरातन यमश्रेत बंधूना संवाद तम निबोधत इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है तुम लोग ध्यान से उसे सुनो उसी नरे स्वभुद्राजा सुयोग्य विश्रुत सपत्न निहित तो युद्धे ज्ञात उसी निर्देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था उसका नाम था लड़ाई में सुत्रु ने उसे मार डाला उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर कवचम विभ्रष्टाभरण स्रजम सर निर्भि हृदय शयनाम अशिघाविड के समस्ताक्षम कंठा मुखाम भोजम छिन्ना युद्ध भुजमृधे उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी बाणों की मार से कलेजा फट गया था शरीर खून से लथपथ था बाल बिखर गए थे आंखें धस गई थी क्रोध के मारे दांतों से उसके ओठ दबे हुए थे कमल के समान मुख धूल से ढक गया था युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी रानियों को देवश अपने पति देव उसी नर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ वे बेखानात हम अभागिने तो बेमौत मारी गई कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी रुदंत अस्त्र कुछ कुंकुमारे शस्त्र कैसा भरणा सुचमृत वे जोर जोर से इतना रोतने लगी कि उनके कुछ कुंकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखाड़ दिए उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था अहो विधात्रा करुणे न प्रभोम भगवान प्रणहितोम दिग दशाम उसे नाम तो आय विधाता बड़ा क्रूर है स्वामीन उसी ने आप आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया पहले तो आप समस्त देशवासियों को जीवन दाता थे आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं या कृतज्ञ नही पतेम कथम तब्रू सी पति देव आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे आए अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे हम आपके चरणों की चेरी हैं वीरवर आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए एवं बिलपति नाम वही परिगृह मृतम पतंग अनिक्षती नाम निर्हारम अरकोस्तम संतता वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी इतने में ही सूर्यास्त हो गया तत्रह प्रेतबंधो नाम आश्र परिदेवित आहतान बालको भूत स्वयं उपागतः उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा यम उवाच अहो अमीसा वैसाधिकाण यमराज बोले बड़े आश्चर्य की बात है ये लोग तो मुझसे सयाने हैं बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वही चला गया इन लोगों को भी एक न एक दिन वही जाना है फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं अहो वन्य विचिताया रक्षति अगत अबला हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं परम हम धन्य है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है भेड़िये आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है या एव रक्षत्यवलुम पते चय तस् बला क्रीडन महुरीशि चराचरम निग्रह शंक ग्रहे प्रभु देवियों जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है देखता है और बिगाड़ देता है उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है वह इस चलाचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है अथेत्युतम तिष्ठतेक्षितम गृह स्थितम तद विहतम विनश्यती देवत्यनाथोपी तदीक्षितो बने गुप्तों से हतो न जीवते भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती रह है परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है काले न प्राणियों सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है एदम शरीर पुरुष मोहजम् यथा पृथक भौतिक मीयते गृहम यथोत कईह पार्थिव तैजेजन काले न जाकृत जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है यथा नलो दारुष भिन्न ईयते यथा लिलो देह गृथक यथा नब सर्वगतम न सज्जते तथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है मूर्खों जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है तुम लोग इसी को देखते थे इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है तो शोक क्यों नोता ना नान वक्ता मुख्य प्यत्र महान शोहेन्द्रियमानात्मा प्रणदे हयो तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो so, निकल गया मूर्खतापूर्ण है क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर न वह बोलता है न सुनता है शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत, जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है क्योंकि वह जड़ है देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है भूत इंद्रिय मनोलिंगान देहा विभो भजत्यो सृजती स्वेन तेजसाम यद्यपि वह परिच्छिन नहीं है व्यापक है फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है वास्तव में वह इन सबसे अलग है बंधनम् ततो योगो जब तक वह पांच पांच पांच प्राण, बुद्धि और मन इन सत्रह तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं यम विश्व दिग्व यथा मनोरथ स्वप्न सर्वैन्द्रीय प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है अथ नित्यम अनित्यम वालेह सोचं तद्विदहा न्यथा शक्य थे कर तुम स्वभाव शोचता इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाला पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है पक्ष नाम निर्मितों तत्र तत्र किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था वह बहेलिया क्या था विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर कर चिड़ियों को फंसा देता कुलंगे एक एक दिन उसने पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगाते देखा उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया सात्या महिषी काल युग तथा पन्ना हा। ने क्रिपना क्रिपना जाल के फंदों में फंस गई क्षण को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था इसने से उस बेचारी के लिए मिलाप करने लगा अहो अकरुण देव स्त्रिया करुण विभो कृपणम मानुसोचन त्यादी कर उसने कहा यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है परंतु है वह बड़ा निर्दयी यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है इसे लेकर वह करेगा क्या कामं ने तुम्ह देव किमर्थेनात्मनो मे देने तो लेकर ले क्या विधुरा कथम तान मातृही हम मंद प्रतीक्षडे में प्रजा अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं स्त्री के मर जाने पर उन मात्रहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा ओह घोसले में वे अपनी मां की बात देख रहे होंगे एवं एवंतम आरात प्रियामश्रुकंठम साध काल प्रहित इस तरह वह पक्षी बहुत करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था आंसुओं के मारे उसका गला गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया एवं युदम अपस्यंत्यम आत्मा पायम अब लयनम प्राप ख रानियों तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है और इसके लिए रो पीट रही हो यदि तुम लोग सौ बरस तक इसी तरह शोक व छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी रन प्रवाच बाल एव प्रभते सर्वे विस्मित चेत ज्ञात हो में निरे सर्व अन्य कस्पू ने कहा उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए उसी नर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है यम ए तदु उपाख्या ज्ञात सुयज्ञस्य चक्राम परायक यमराज य उपाख्यान सुनाकर वही अंत ध्यान हो गए भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टी क्रिया की तत सोचत मयूज परचात्नमे च का आत्मा क्र का स्वीयपारक्यव सपराशे न्ञाने नेशिना इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न क्या अपना है और क्या पराया प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है नारद वाच इतेह वाक्य पुत्रशोकम क्षण त्यक्त चित्त मधार्यत नारद जी ने कहा युदिषि अपने पुत्रवधु के साथ दि ने हिरण्य कश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम स्वरूप परमात्मा में लगा दिया ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम याप्तम स्कंधे दिवित शोका पनम नाम द्वितय